सीतारा नीलाश्यामल नीलांबुश्यामल को मलांगम। सीता सरोपितम भाग पाण महासायक चारुचापम नमाम रघुवंशनाथम मृदुमसुखावत मंद सुभगचारुचित वनी भली रवि रविकुलमिकुल चंद जय श्री राघव मैथिली प्रणवों पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन ज्ञास हृदयागा राम सर चा जय मीरा के गिरधर नागर सूर के श्याम नरसी के प्रभु प्रभुसार समरिया तुलसी दास के राम अवधनाथ ब्रिजनाथ आपका सदा सदा मैं दास रहूं जब जब या जन्मू इस जग में पद पंकज के पास रहू प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुणधाम योग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्प करुणाम जय जय मैया लक्ष्मी जय गज गणेश जय जय माता जय जय भारत श्री सीताराम जी महाराज जय श्री हनुमान जी, जी।, जी महाराज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 पार्वती पते हर हर महादेव परम श्रद्धास्पद पूज्य चरण श्री स्वामी जी महाराज संगीत के माध्यम से भगवान श्री सीताराम जी की मंगलमयी कथा में श्रद्धा पूर्वक अपना सहयोग देने वाले कलाकार बंधु भगवत चरण कमला अनुरागी बंधु श्रद्धा में माताओं श्री हनुमान जी महाराज की मंगलमयी कृपा और प्रेरणा से हम लोग श्री राम कथा सुधा सागर में मना से अवगाहन दान प्राप्त करें उसके पूर्व अत्यंत पूर्वक श्री भगवन नाम संकीर्तन मिलजुल कर मस्ती के साथ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 शरण शरण दया की धाम शरण शरण दया की धाम मुझे भरोसा आप करो मुझे भरोसा आप करा ya yeah. yeah. ुलसीदास जी महाराज गायन आपके समक्ष हुआ इसका अर्थ है भगवान श्री राम जी का चित्त अत्यंत कोमल है कोमल चित्त के और दीन दयाल संबोधन के बीच में अति शब्द है यह देहली दीपक न्याय है जैसे किसी के घर मेहमान आ जाएं कमरा है एक आंगन में भी अंधेरा कमरे में भी अंधेरा दिया एक तो वो दिए को कहा रखे कि दोनों जगह उजाला होता रहे तो कहा जाता है कि अगर वो कमरे की डेउी पर दीपक रख दे तो आंगन में भी उजाला और कमरे के भीतर भी उजाला यह दीपक दोनों को प्रकाशित करता है इसी न्याय से यह शब्द दोनों हो ओर है कोमल चित अति और उधर अगर पढ़े तो अति दीन दयाला भगवान श्री राम जी का चित्त अत्यंत कोमल है और वे अत्यंत दीन दयालु है तीन पर दया करने वाले और तीसरी बात यह उनका स्वभाव है कारण बिन रघुनाथ कृपाला में बिना कारण कृपा करने वाले हैं बिना कारण यह उनकी विशेषताएं हैं किंतु कभी कभी भगवान का यह कोमल चित्र दिखाई नहीं पड़ता प्रातः काल एक उदाहरण दिया गया था सायंकाल भी एक उदाहरण राम जी चले वन को श्री सीता मैया संग, श्री लक्ष्मण जी भी संग महाराज दशरथ ने मंत्रीवर सुमंत जी से कहा कि राम जी को रथ पर बिठा कर ले जाएं। सुमंत जी ने कर विनती रथ राम चढ़ाए तो रथ चढ़ सी सहित दो भाई बन ही चले अवध ही सिर नाई रथ में बैठकर भगवान बन की ओर चले लेकिन अवधवासी विकल लोग सब लागे साथ था विकल लोग सब लागे अयोध्या के लोग व्याकुल होते हुए साथ लगे अब आगे आगे श्री राम जी का रथ पीछे पीछे अवधवासी राम जी ने चेष्टा की सबसे कहा कि आप लोग घर लौट जाओ लेकिन राइन जतन किए द भा राम जी के यत्न करने पर भी वे घर में नहीं रुकते हैं। साथ लगे भगवान राम ने कहा आप लोग अयोध्या में ही रहे अवधवासियों ने कहा कि हम अयोध्या का त्याग नहीं करेंगे लेकिन आपका साथ नहीं छोड़ेंगे भगवान राम ने कहा कि हमारे साथ वन में रहोगे तो अयोध्या में कैसे रहोगे अयोध्या तो पीछे छूट गई अवधवासियों ने कहा कि और लोगों की अयोध्या पीछे छूट गई होगी हमारी अयोध्या आगे जा रही है। अवध तहीं राम निवास अवध अवध तई अवध तई ज्ञा गिवस कहीं दिवस ज्ञा धान वही है जहां राम जी का निवास हो कितनी बढ़िया परिभाषा है जहां राम जी रमे वही अयोध्या है और जहां राम जी न हो तो घर मसान जम परिजन जन परिजन भूता भगवान ने बहुत चेष्टा की पर ये लोग नहीं रुके राम जी को नहीं छोड़ा और रोते जा रहे हम तो अपने राम जी के साथ रहे मजबूरी में रथ रोक दिया गया ये लोग रथ के आसपास पहरेदारी कर रहे हैं लेकिन रात को नींद लग ही गई लोग सोग श्रम बस गे सोई कछुक देव माया मति मोई राम जी जाग रहे सुमंत जी से कहा कि सुमंत मौका यही अच्छा है इसी समय रथ को लेकर चलो और इस तरह रथ को ले चलो कि पीछे खोजने वाले रथ को खोज न सके खोज खोज मारी रथ ताता ता खोज मारी आन उपाय बनी, बनी खोज मथ को ऐसे ले चलो चिन्ह तक न मिले खोज मिटाकर रथ को ले चलो और इन सब को सोते ही छोड़ दिया लक्ष्मण जी के आंखों में आंसू आ गए अवधवासियों ने भगवान को तो नहीं छोड़ा पर भगवान इन्हें छोड़कर चल दिए क्यों क्योंकि ये सो गए इसका अर्थ तो यह हुआ कि जो सो जाता है भगवान उसे ऐसे ही छोड़कर चल देते हैं लक्ष्मण जी ने प्रतिज्ञा कर ली कि मैं जब तक श्री राम जी के साथ रहूंगा कभी सोऊंगा नहीं नहीं तो मुझे भी भगवान ऐसे ही छोड़कर चलते हैं सवेरा हुआ अवधवासी रोते तड़पते अत्यंत तो दुखी होते हुए घर लौटे यह राम जी का व्यवहार अवधवासियों के साथ और कहा क्या जाता है कोमल चित अति दीन दयाला अजा कोई अज़ा कोमल चित व्यक्ति इस तरह लोगों को तड़पते हुए छोड़कर चलेगा दीनों पर दया करने वाले भगवान क्या इस तरह जाएंगे कहा तो गया है कोमल चित अति अत्यंत कोमल चित देखो भाई भगवान का चित कोमल ही है इस त्याग में भी कोमल चित की अति है क्यों भगवान जानते हैं कि मन में कष्ट है और घर में सुख है ये लोग हमारे साथ वन का कष्ट न उठाएं या अपने अपने घर में जाकर आराम से रहें यह भगवान चाहते हैं और ऐसी स्थिति में उन्हें कठोरता का व्यवहार भी करना पड़े तो वे करने के लिए तैयार हैं ताकि लोग सुखी हो जाएं प्रसन्न हो जाएं थोड़ी देर का दुख पर ज्यादा देर का तो आराम है राम जी अपने दुख में किसी को शामिल नहीं करते राम जी अपने दुख में किसी को शामिल नहीं करते सुख में सबको करते हैं। सब हमारे एक संत थे वो कहा करते थे मैं, मैं लूग, लूग। एक बांट दो तो एक बांट तो लो एक बांट दो एक बांट लो आपको सुख मिले तो बांट दो अब किसी का दुख हो तो बांट लो राम जी अपने दुख में किसी को सम्मिलित नहीं करते सुख में सम्मिलित करते हैं। जब राज्य सिंहासन पर बैठे तो एक बार रघुनाथ बुलाए गुरुद्ज पुरवासी सब आए अपने सुख में सबको सम सम्मिलित किया और बन अकेले गए क्यों भाई और हम लोग दुख में सबको सम्मिलित करें एक आदमी को सिर दर्द हुआ अक्सर हो जाता और जैसे ही उन्हें सिर दर्द होता वैसे वो बिस्तर पर नहीं रहते। एक रुमाल बांध, सिर अब निकले वो कमरे से बाहर जो भी देखे क्या हुआ भैया क्या हुआ सिर दर्द है बहुत है। अरे थोड़ी दूर बाद दूसरा में क्या हुआ, हुआ? सिर दर्द है पूरे मोहल्ले को सुनाया सिरदर्द है तो आराम से दवा लो बैठो सब कुछ सिर दर्द एक महात्मा बैठे थे उन्होंने देखा कि रोज की तरह आए महात्मा ने कहा क्यों क्या हुआ, हुआ? सिर दर्द कैसे हो गया भगवान की इच्छा भगवान की इच्छा महात्मा बोले क्यों रे भगवान ने इतना बड़ा सिर दिया तब किसी को बताने नहीं गया भगवान ने सिर दिया है और आज थोड़ा सा दर्द दे दिया तो झंडा बांधे घूम रहा है सबको बता रहा है। सिर डे सिर डे आप सोचो दुख में सबको शामिल करते कर आपको पता हमारे साथ आपको पता अच्छा मान लो रास्ते में रुपया मिल जाए फिर बताओ किसी को देखो हमको ये मिला तब तो इधर उधर देखो कोई देख तो नहीं रहा है चुपचाप अरे भाई भगवान राम का स्वभाव यह है कि वे अपने दुख में किसी को सम्मिलित नहीं करते सुख में सबको को सम्मिलित करते उनका चित्त इतना कोमल है कि हम दुख सहें तो सहें दूसरा क्यों दुख सहे? ये सोम अत। रामचरितमानस की पूरी कथा में आप पाएंगे राम जी के चरणों में कांटे लगे बन फेरत फिरत बन फिरत कंटक फिर राम जी के चरणों में कांटे लगते हैं लेकिन आप आश्चर्य करोगे ना तो लक्ष्मण जी के चरण में कांटे लगे ना श्री सीता जी पूरे राम कथा में आप बता दो कभी सीता जी के चरण में कांटा लगा हो लक्ष्मण जी के चरण में कांटा लगा हो नहीं क्यों मानो भगवान ने कह दिया पृथ्वी से कि हे पृथ्वी माता कांटा लगे तो मेरे ही चरण में लगे श्री लक्ष्मण या श्री सीता जी के चरण में न लगे कहा क्यों इसलिए अगर उनके चरण में लगेंगे कांटे तो दुनिया यही कहेगी कि भगवान के पीछे चलने वालों के पांव में भी कांटे लगते हैं इसलिए कांटे सब मेरे चरणों में लग जाए पर मेरे पीछे चलने वालों के चरण में कांटे न लगे श्री भरत आए तो तस्मग भयो न राम का जसभा भरत ही यार। भगवान इतने कोमल चित्त हैं और यही जहां भगवान इन अवधवासियों को छोड़कर गए वहीं तुलसीदास जी देखते हैं बेग पाई है वैष्णव जन तो तीन कहिए ये पीड़ पराई जाने दूसरे की पीड़ा को समझ इतने कोमल चित हैं भगवान कोमल चित अतिथि दयाला कोमल चित अति कारण बिन रघुनाथ कृपाला दीन, दीन, दीन, दीन, दीन, दीन, भगवान की प्रत्येक लीला में आप यही एक दिन बाल्यकाल की बात भगवान श्री राम श्री भरत श्री लक्ष्मण श्री सत्र चारों भैया महाराज दशरथ के आंगन में खेल रहे आ... रुनझुन जुन रुन जुन बाजे पग पैजनिया अब राम जी कितने सुंदर लग रहे हैं दुई दुई दसन दामनी जैसे दम दम दम दम दम, दम के कर कंजन कंचन के कंगना चम चम चम चम चमकें चम सोहे रुचिर ही ये मनिमाल कमर कर धनिया अंगनिया बेहरे राम जनिया दर्शन करने। श्याम सरोज सुहावन काया झंगुली झंगुल झंगुलिया के भीतर आभा धन धन भाग राम अब बाल भगवान आंगन में बिहार कर रहे हैं और बाल भगवान के दो पासक भगवान शंकर और श्री काघुसम जी इष्ट देव मम बालक रामा काघू जी कहते हैं और शंकर जी कहते हैं बंदो बाल रूप सोई राम शंकर जी आए दर्शन के लिए अब शंकर भगवान ने राम जी का दर्शन किया तो तुलसीदास जी कहते हैं पीत झंगुलिया तन पहराई जान पान विचरन मोह भाई भगवान पीली झंगुली पहने और हथेली और घुटनों के बल चल रहे हैं इतने काो सुन जी आगू सुन जी उदास थे भगवान ने कहा उदास क्यों का प्रभु आप इस पोशाक में जच नहीं रहे क्यों क्यों ये जो आपकी पीली झंगुली है थोड़ी मोटी है फिर आप झीनी झगुली पहने ताकि पीले के भीतर से नीला भी झलकता रहे आप विचार करना पीली झंगुली झीनी हो ताकि झीनी झगुली के भीतर से नीला भी झलकता रहे और आप घुटने हथेली के बल मत चलो खड़े हो जाओ और मेरी ओर देखकर मुस्कुराओ उनका पर्दा रहे और मुझको दीदार हो आप झीनी झगुली पहने रहें और भीतर से मुझे दर्शन भी होता रहे भगवान वैसे ही रूप बना लेते पीत झगुली सोही, किलकन चितवनी भावती मोही शंकर जी आते हैं तो पीली झगुली पहनकर हथेली घुटनों के बल चलने लगते हैं किसी ने कहा ये रूप क्यों बदल लेते हो आप बार बार भगवान ने कहा भक्तों की भावना का ध्यान रखे कोमल चित अति दीन दयाला कारण विनोद रघुनाथ कृपादा किसी ने पीली झंगुली पहनाई तो पहन ली किसी ने झीनी झंगुली पहनाई तो पहन ली हमारे राम जी इतने इतने भक्तों की भावना का ध्यान रखते हैं अब खेल शुरू हुआ आंगन में इतने में महाराज दशरथ के भोजन का समय हुआ भोजन करत बुला हेरा जा कर भोजन करत बुलाव तरा राम जी आओ, आओ मेरे साथ भोजन करो लेकिन राम जी का स्वभाव तो देखो पिताजी के बुलाने पर भी नहीं आवत नहीं आ समाजा। राम जी सोचते हैं कि हमारे साथ जो मित्र खेल रहे हैं पिताजी इन्हें तो बुला नहीं रहे हमको बुला रहे और हमारे मित्र भी क्या सोचेंगे कि वाह राम खेलने में साथ साथ और खाने में अलग अलग अलग हम जिनके साथ खेल में शामिल हों उनके साथ खाने में भी सम्मिलित हूं सहना तो सहना साथ, साथ है पर हम लोग खाने में अलग पर राम जी मित्रों का साथ नहीं छोड़ते पिताजी की बात भी नहीं, नहीं मानते तब दशरथ जी ने कहा कि राम जी ऐसे तो आ नहीं रहे तो अब आएंगे कैसे कौशल्या तुम बुला लो कौशल्या जब बोलने जाई कौशल्या कौशल्या चल पराई कौशल्या कौशल्या कौशल्या कौशल कौशल्या आई कौशल्यामक प्रभु नहीं पराई कौशल्या कौशल्या कौशल्या कौशल्या माता जब बुलाने जाती है तो भगवान भागते पिताजी के बुलाने पर तो गए नहीं और माताजी बुलाने आई तो भागने लगे पर कौशल्या जी ने पकड़ लिया निगम नेत शिव अंत न पावा ताही धरे जननी आठी ढावा माता ने पकड़ लिया ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया किलक किलक उठत धाए गिरत भूमि लटपटाए लटभ माए गोद लेत दशरथ की रनिया राम जी को गोद में ले लिया और कौशल्याजी ने राम जी को पिताजी की गोद में बिठा दिया दशरथ जी की गोद में बैठ तो गए लेकिन मन कहां मित्रों के पास मित्र भी क्या सोचेंगे ये कोमल चित अति दया ना कोमल तो दीन मित्रों, मित्रों के मित्रों बारे में सोचो और बैठे, और बैठे चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ की गोद में और चिंता मित्रों की दशरथ जी ने कहा लालजी भोजन करो राम जी मुस्कुरा देखते आप करो मैं करू दशरथ जी ने का ठीक है पंच कवल करी जेवन भोजन का ग्रास हाथ में लिया अब राम जी सोच रहे भागे किधर से आगे भोजन की थाली दोनों तरफ महाराज दशरथ की दोनों भुजाए पीछे महाराज दशरथ अब भागे कोई जगह भी नहीं तब तक महाराज दशरथ ने भोजन का ग्रास लेकर अपने मुक्की और हाथ ले गए तो एक दिशा खाली हो गई बस यहीं से भाज चले किलकत मुख दधि ओदन लपटाए ऐसे भागे मुख में दही चावल लपेटे मित्रों के बिना खा नहीं सके किसी ने कहा कि बाबा पेट में रखते सुरखते ये लपेट कर क्यों ले जा रहे भगवान ने कहा आंगन में कोई प्रतीक्षा कर रहा है कौन का घो पर अजीर मां सोई उठाई कर खाओ जिनके मन में काग सुनी के लिए इतनी चिंता हो जिनके मन में मित्रों के लिए इतनी चिंता हो मित्रों के बिना नहीं खा सके काग सुन्नी को खिलाए बिना नहीं खा सके ऐसे कोमल चित अति दीन दयाला बड़े होकर राम भी पहला काम करते हैं अनुज सखा संग भोजन करहीं अनुज सखा संग भोजन भो। करही अनुज सखा संग भो संग भो संग भोग अनुज सखा संग भोजन संग भोजन संग भोग कर मा तो पिता आद्या अनु सरही संग भोजन संग भोजन संग भोग मित्रों के साथ मिलकर भोजन करते हैं ये राम जी का आदर्श रहा आजीवन आदर्श अब बड़े हो गए अयोध्या की भवन की सीमा में ही नहीं है भवन से बाहर खेलने जाने लगे अयोध्या में सरयू जी के किनारे खेल आरंभ हुआ राम लखन एक ओर भरत एक राम जी लक्ष्मण एक और भरत, भरत सत्र सरयूरी किनारे मैदान छांटा गया पर एक शर्त रखी गई दोनों दलों, दलों में खेल होगा लेकिन जो दल पराजित होगा उस दल के प्रधान को घोड़ा बनना पड़ेगा और विजयी दल के एक एक खिलाड़ी को अपनी पीठ पे बिठा के सामने वाले उस पेड़ तक ले जाना होगा शर्त मान ली गई खेल आरंभ हुआ और खेल में हुआ वही जो होना चाहिए था भरत जी विजयी हो गए भरत जी का दल जीत गया राम जी का दल हार गया भगवान अपने भक्तों से सदा हारते ही रहते हैं तभी तो भगवान श्री कृष्ण ने जब मथुरा नरेश कंस के अखाड़े में मुस्टिक और चांडूल जैसे पहलवानों को पछाड़ दिया तो आवाज लगाई कि अब कोई पहलवान हो तो आ जाए। हम लड़ने के लिए तैयार हैं। अब जहाँ मुस्टिक चांडू जैसे पछाड़ दिए गए तो आवे कौन पर भगवान कृष्ण का कोई पहलवान हो आ जा मन सुखा कूद पड़े मन सुखा बोले हम भी पहलवान है हमसे लड़ो भगवान का भले आदमी तुम्हें बुलाया किसने मन सुखा बोले पहलवान तो हम भी हैं हमसे लड़ो भगवान ने कहा हम तो कंस के पहलवानों को बुला रहे तो आपको कहना चाहिए कि, कि कंस के दल का कोई पहलवान हो तो आए आपने कहा कोई भी पहलवान तो पहलवान तो हम भी हैं लड़ो अब भगवान ने बहुत समझाया कि मनसुखा ये अपन घर में करेंगे पर मनसुखा बोले नहीं फैसला तो यही होगा नहीं तो हमारी बदनामी होगी भगवान बोले तो आज मनसुखा से कुश्ती हुई भगवान श्री कृष्ण की और हुआ वही मनसुखा जीत गए श्री कृष्ण हार गए गा। उसी अखाड़े में जामुष्टिक चांडूर को पछाड़ा वहीं भगवान कृष्ण चित्त पड़े मनसुखा उनकी छाती पर चढ़े और बोले कहो कृष्ण कैसा लगता है मुष्टिक और चांडूर की छाती पर तुम चढ़कर बैठे थे तुम्हारी छाती पर हम चढ़कर बैठे हैं भगवान मुस्कुराकर बोले भैया मनसुखा कैसे समझाएं? यही होता है मुस्टिक और चांडूर जैसे दुष्टों की छाती पर हम चढ़कर बैठते हैं और हमारी छाती पर तो तुम्हारे जैसे भक्त चढ़कर बैठते हैं भगवान हार गए मनसुखा से हारे भगवान श्री राम भरत जी से हारे और जैसे ही हारे तो विजयी दल के लोगों ने कहा शर्त के अनुसार पराजित दल के प्रधान को घोड़ा बनना चाहिए राम जी का हाथ पकड़ लिया घोड़ा बनो अब राम जी से कहा घोड़ा बनो राम जी ने कहा बनते हैं बनते है, हाथ तो छोड़ो हाथ छोड़ा राम जी पर तो भरोसा कौन न करे पर जैसे हाथ थोड़ा वैसे ही भगवान भागे भरत स्वपक्ष के बाल वृंद विजयी रहे गे श्री रामचंद्र वाहन बन जाइए राम जी से कहा घोड़ा बना राम जी ने कहा हाथ छोड़ो तो भागे भयहारी बिहारी बाज बनते डरे सखा सब पिछारी परे छोड़ो न जाइए अब आगे आगे भगवान भाग रहे पीछे मित्र भागने न पाए पकड़ो पकड़ो इन्हें पकड़ो पर दया तेरी गति लखी न परे भगवान इतनी त्वरा से भागे उनके सखा मित्र उन्हें पकड़ नहीं सके लेकिन जा कहा रहे भगवान अयोध्या की गली में एक अंधेरे कोने में एक कोठरी में एक वृद्ध व्यक्ति रहता है राम जी के दर्शन की लालसा से आया था पर जब राम जी का जन्म हुआ तो ये अत्यंत वृद्ध हो गया आंखों से दिखाई नहीं देता कानों से सुनाई नहीं पड़ता और राम जी जब सात वर्ष के हो गए तब तो ये और ज्यादा बूढ़ा हो गया यही कहता है पावत प्राण कर लेन पावत प्राण प्राण नकले सात बरस के श्रवण सुने हुए रहे तुंवर अवधे था चलो देरी द्वार भयो भय परेशन अधरी अखियान विलोक कैसे प्रभु को भेष पावत प्राण बिन पावत कलेश। ये है पाओ से चलते नहीं बनता आंखों से दिखाई नहीं देता कानों से सुनाई नहीं पड़ता पर मन में इच्छा है भगवान का दर्शन हो जाए बस वो उधर पुकार पुकारला दरस बिन पावत प्राण कलेश और इधर से भगवान धावत बिनीत वृद्ध भक्त की सुखोजत खोर अवध किशोर के कालों गुण गाइये कापत शरीर भयभीत देहे रीप गिरे गोद में दुरे कहे बाबा बचाइये बोलो अयोध्या की गलियों में भ्रमण करते हुए उस कुटिया में पड़े हुए सुदर्शन की गोद में गिर गए बाबा बाबा, बाबा, बचाओ, बाबा बचाओ बाबा बचाओ बाबा उसको तो यह कल्पना भी नहीं थी यह है कारण बिन रघुनाथ कृपाला बिना कारण कृपा करने वाले कोमल चित्र अति दीन दयाला अत्यंत दीन दयालु अत्यंत कोमल चित श्री राम उसकी गोद में गिर गए यही कहते हैं भैया मेरे साथ के सखा छूट गए मैं रास्ता भूल गया छूट गए संग की सखा भूल गयो मग आज मैया पे पहुंचाओ मुहि मचल रहे रघुराज मुझे मेरी मैया के पास पहुंचा दो सुदर्शन के कान में यह आवाज पड़ी हृष्ट पुष्ट तन भय सुहाय भवन ते आए भवन आए।, आए।, आए ये मृतक जियावन गिरा कानी शरीर स्वस्थ हो गया तरुण दर्शन पाके सुदर्शन को तन भयो निहाल पर भयो दुखी सन्मुख दुखी देखे दीन दयाल भगवान कह रहे थे मुझे मेरी माँ के पास तू चाहू मेरे मित्र छूट गए मैं रास्ता भूल गया सुदर्शन आनंदित होकर आंसू बहा रहे थे आप रास्ता भूले नहीं हैं इस भूले भटके को दर्शन देने आ गया अपने कंधे पर अयोध्या की गलियों से चला लोग देखते, भगवान भगवान भगवान को माला पहना तो भगवान को माला माला तो बड़ा सा हार लेकर पहनाते, सुदर्शन के कंधे पर बैठे गर्दन हिला देते माला सुदर्शन के गले में गिर जाती कोई मिष्ठान लेकर आता लाल लालजी थोड़ा थोड़ा मिठाई आज आज अयोध्या की गलियों में आप मिठाई खिलाते भगवान अपने हाथ से सुदर्शन को खिलाते थे कितना उसका सौभाग्य जता उसी के कंधे पर बैठे बैठे भगवान जब अपने महल में पहुंचे महाराज दशरथ बाहरी खड़े थे हाथ बढ़ाया आओ मेरी गोद में आ जाओ राम जी बोले नहीं आज तो इसी के कंधे पर बैठे बैठे मैया के पास जाऊंगा मैया ने जो सुदर्शन के कंधे पर भगवान को तो देखा भूषण बसन निछावरी की भूषण बसन छूषण बसन भूषण बसन मैया ने राम जी को गोद में बाद में लिया पहले वस्त्र आभूषण ने उछाव अब बोलो, बोलो। पहला सुख प्राप्त में तारों ने भयो भयो कंद कंद पे आनंद चले सबके धन प्रभु के, मुक्तों दन दन दन्या दन्या के करसों सुचिपाये प्रसाद के पूर्ण प्रसन्न भयो भयछावरी के पट भूषण लेत सुपत्ति सो संपन्न सब कुछ मिल गया ये किसकी कृपा सा कोमल चित अति दीन दयाना कारण बिनु रघुनाथ कृपा और उनके स्वभाव की सुभाव ये महिमा इसलिए बताई जाती है ताकि हम उनके हो जाएं हम भगवान हम के बन जाएं नहीं तो चली जा रही है उम्र धीरे धीरे चली जा रही है उम्र धीरे धीरे चली जा रही है उम्र धीरे धीरे चली जा रही है धीरे धीरे सुबह शाम और दोपहर धीरे धीरे सुबह शाम और करते हुए बोला बाबा ये तीर कमान कितने की खरीदी उस की कमर झुककर कमान हो गई हाथ में लाठी लिए था तो लड़के ने कहा यह तीर कमान कितने की खरीदी है बूढ़ा हाँ तो मुस्कुराकर बोला बेटा ये मुफ्त में मिलती है तुम्हें भी मिलेगी चिंता मत करो सबके साथ झुकी जा रही है कमर धीरे धीरे झुकी जा रही है कमर धीरे धीरे अच्छा वैसे भी देखो सबके साथ ये सराय दुनिया फानी देखी, देखी। हर चीज यहां आनी जानी, जानी देखी जो आके न जाए वो बुढ़ापा देखा और जो और जाके, जाके ना आए वो जवानी देखी नियम है हमारे कुछ संत थे वो कहा करते थे हर जगह लिखा रहता है यहाँ बैठना मना है या बात करना मना है या अंदर जाना मना है यहाँ फूल पत्ती तोड़ना मना है यहाँ गाड़ी खड़ी, खड़ी करना मना है लिखे, रहे, लिखे, लिखे, लिखे सब जगह ऐसे साइन पर वो, वो संत कहा, कहा करते थे कि हमें आज, आज तक, तक कोई जगे ऐसी जगह नहीं मिली जहाँ यह लिखा हो कि यहाँ मरना मना है बोलो भाई कोई जगह यहाँ मरना मना हो सब जगह अच्छा देखो ये निश्चित है सुख पाता राज जो सदा जग में उसे आखिर में दुख, दुख पाना पड़ा पछताया नहीं जो कभी भी कहीं उसे, उसे अंत समय पछताना पड़ा।, पड़ा।, पड़ा कोई फूल ना बाग, बाग में ना ऐसा खिला खिलके ना जिसे मुरझाना पड़ा विधि का यह अटल विधान रहा जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा तब क्या कर एक ही काम पर अगर चाहते हो तो अगर चाहते हो कल्याण अपना तो लटो रामायण पहीर धीरे धीरे लटो रामायण बहधीर धीरे लटो रामायण चली जा रही है उम्र उम्र धीरे-धीरे धीरे-धीरे चली जा रही है दीरे, दीरे। दीरे। एक राजा को दुख हुआ आप ऐसे सोचो रामायण में दो राजाओं का वर्णन है एक महाराज जनक और एक महाराज मनु जनक, जनक की घर छोड़कर वन में नहीं गए और महाराज मनु घर छोड़कर वन में गए तो दोनों राजाओं में श्रेष्ठ कौन अरे भाई इसमें श्रेष्ठ और निकृष्ट की दृष्टि से नहीं सोचना है बड़े छोटे की दृष्टि से नहीं सोचना है इलाज उसी का होगा जिसे कोई बीमारी हुई है जिसे बीमारी नहीं उसको इलाज की जरूरत क्या महाराज जनक में राग है ही नहीं सहज विराग रूप मन विराग है उन्हें इसलिए उन्हें घर छोड़कर बन नहीं जाना पड़ा पर महाराज मनु कहते हैं हो न विषय विराग भवन बसत भा चौथ हृदय बहुत दुखलाद जन्म गय हरि भगत बिन बीत गए दिन भजन बिना ये जीवन व्यर्थ चला देखो त्याग और वैराग्य में अंतर है थोड़ी गंभीर बात है पर आप ध्यान से सुन रहे हैं इसलिए बल्ला त्याग और वैराग्य में अंतर है किसी स्थान से प्राणी से पदार्थ से तन के स्तर पर अलग हो जाना त्याग है जैसे कई बार लोग कहते हमने वहां जाने त्याग किया आप नहीं जाग है लेकिन एक एक किसी वस्तु वस व्यक्ति से मन, मन के स्तर पर असंग हो जाना, जाना यह वैराग्य वैराग है त्याग में आकर्षण है, है। इसलिए तो त्याग है पर वैराग्य में कोई आकर्षण नहीं सहज विराग रूप मन मंगा त्याग एक क्रिया है वैराग्य एक भाव है पर ये वैराग्य का भाव आएगा कब? जब मन भगवान में लग जाए तब और मन भगवान में नहीं लगा तो वैराग्य नहीं आएगा क्योंकि मन तो जगत में ही लगा हुआ है तो वैराग्य नहीं आ रहा तो करें क्या त्याग करो और इसीलिए महाराज मनु ने त्याग किया पदीना हाँ, बेटे, बेटे को राज्य राज सौंपा बरवस जबरदस्त यह आदत हमारे यहां तो एक, एक महात्मा घूमने जा रहे थे ऐसे ही रोज घूमने जाते थे घूमने निकले एक वृद्ध व्यक्ति अपने नाती को गोद में खिला रहे थे पौत्र को नाती बड़ा प्रेम करें गोद में ऐसे ऐसे खिला खिलावें तब तक महात्मा महाराज प्रणाम रहो भगत जी क्या हो रहा है नाती, नाती को नाती खिला रहे महात्मा बोले तो, अप, तो नाती की ही बात मान तो, तो कल्याण हो जाएगा नाती की बात क्या माने क्या क्या महात्मा बोले शुद्ध तोतली बोली पर कुछ तो मन में शर्माओ नाती कान लगे बाबा अब तो बाबा हो जाओ तुम्हारे पौत्र क्या कहते हैं बाबा बाबा बाबा कहते अब तो हो जाए महात्मा ने बात तो बड़े महात्म की कही बाबा हो जाओ पर वो आदमी भी कम विचित्र नहीं था कहने लगा महाराज हम तो रोज सोचते हैं कि हो जाए नाती कहता बाबा बाबा बाबा तो लगता है कि हो ही जाए फिर होते क्यों नहीं हो का थोड़ी देर बाद बेटी का बेटा, बेटा, बेटा आ जाता बेटी का बेटा गोद में बैठते ही कहता है ना ना ना ना अब बोलो, बोलो क्या, क्या करें रोज होने की सोचा ये मन, ये मन ये ऐसा लगा है क्या अलग नहीं होता वैराग्य नहीं है तो त्याग करें कर जिंदगी जिन्द के चंद लम्हे खुद, खुद के खातिर भी रखो भीड़ में ज्यादा रहे तो खुद भी गुम हो जाओ कभी न तो थोड़ा तोड़ा तोड़ा समय निकाल कर भगवान के लिए, जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न होगी काम से कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से यही त्याग है अब भाई ये घंटे तक अभी नहीं अभी हम कुछ और काम करना भगवान महाराज मनु ने यही किया बेटे को राज्य सौंपा अजय देखो जबरदस्ती दिया, दिया। कैसा दे हमारा देश और कैसा आदर्श बेटा लेना नहीं चाहता बाप देना, देना चाहता है जबरदस्ती बेटे भे को राज्य दिया और आज बाप देना नहीं चाहता है बेटा ले लेना चाहता है पर महाराज मनु जबरदस्ती देते तुम राज्य संभाल अब हम बेटे, बेटे को डाक दिया और बन, और बन अकेले, अकेले नहीं गए नारी समेत गवन बन तीन के साथ गएन वन और कितनी, कितनी बढ़िया कथा है, है इसको भी ध्यान से सुन लो वन में गए महात्माओं का संग किया गोमती जी में स्नान किया।, किया संतन के संग लागरे तेरी बिगड़ी बनी संतन के संग लागरे तन के संग लागरे बिगड़ी सतन के संग लागरे बिगड़ी बने सतसंगति की अद्भुत महिमा सतसंगत की अद्भुत महिमा यहाँ मिट जाते दिल के दागरे तेरी बिगड़ी बनेगी बनी दिल के दागरे बिगड़ी बने संतन के संग के संगे सल तेरी बिगड़ी बनी का संग किया तीर्थाटन किया और कंदमूल फल का भोजन किया मुनियों जैसे वस्त्र पहने परिणाम करें आहार सात फल कन्दा सुमी रही ब्रह्मा सच्चिदानंद कितना बढ़िया है। भोजन करना चाहिए जरूर करना चाहिए पर जीने के लिए भोजन, भोजन करना, करना चाहिए जीने, लिए। भोजन भोजन जीने के लिए भोजन जीने के लिए है जीना भोजन, भोजन के, लिए के लिए नहीं है हम लोग तो जीने के लिए नहीं खाते, खाने के लिए जीते एक जगह निमंत्रण हुआ गुरु चेला गए दोनों ने छक छक पाया भंडार गुरु, गुरु की हालत वैसी चेले की हालत गुरुजी बोले गुरु जी बोले करे ऊपर पेट निकला चेले से बोले बेटा खड़ाओं देख रखी है, रखिए वो तो झुक के देख नहीं सकते थे बेटा रखी है, रखिए चेले की भी वही हालत थी तो ऊपर देख कर बोला गुरुजी, ऊपर तो सब जगह देख लिये नीचे हो तो उसकी भी वही तो हालत हमारे आते है। जल्दी जल्दी शास शास तो लो जल्दी कहा जल्दी खाट खाओ जल्दी खा सास ने बहू से कहा जल्दी खाट ली जाओ भोजन करके आ रहा जल्दी खा लो, जाओ भोजन करके आ रहा बहू तो रोने, सास ने कहा रोती क्यों बोले मेरे तो भाग भूग गए जो ऐसे घर में आई कहा क्यों बोले हम यहाँ तो यहाँ आकर खाट पर सोते हैं हम जिस घर से, से आए वहाँ तो वहीं वही से खाट पर लदे आते थे वहीं बोलो भोजन की एक सज्जन वो कहे हम तो उनसे कहते महाराज हम तो एक ही टाइम पाओ एक बार ला दे तो कितनी तो उनका हिसाब ऐसे यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे के बनाते और पाती पाती और पाते सचमुच पूरी रोटियां पा जाते अब उठ सकते अब तो नहीं।, नहीं वहीं लाल साफी पेट पर रखे पानी कहते एक ही टाइम अरे ऐसा एक समय पाना के काम आया इसलिए भाई हमारे महात्माओं ने कहा खाओ पियो चको मत देखो भालो थको मत बोलो चालो पको मत चलो फिरो थको मत मत नियम है अरे भाई भोजन का बहुत प्रभाव मन पर पड़ता है तो जैसे ही आहार बदला कर आहार साग फल कंदा कंदमूल फल का आहार किया तो सुमे रही ब्रह्म सच्चिदानंदा सच्चिदानंद भगवान का स्मरण करते हैं और फिर द्वादश अक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का स्मरण करते हैं भगवान में मन लग गया और एक दिन तो जब गति अन्य तापस्य तो आकाशवाणी हुई वरदान वरदान दान मनु जी ने कहा भगवान दर्शन हो जाएगा श्री प्रकट कर वरदान क्या मांगा महाराज प्रभु आप पुत्र बन आज, आज, आज के युग, युग में भी, भी। कोई पुत्र अपने पिता से कहे कि पिताजी आप बहुत दिन पिताजी रहे बने आप ही रहे अब आप हमें पिताजी पिता कहना शुरू कर दो तो कोई हर्ज है मुझे नहीं लगता कि कोई पिता, पिता यह प्रस्ताव स्वीकार करे लेकिन, लेकिन जो जगत, जगत, पिता, जगत पिता, पिता है जगत पिता, पिता बिचारी वह भी पुत्र होने के लिए तैयार कोमल चित अति दीन तैयार ऐसा कौन होगा भगवान पुत्र बनवा अच्छा मैं तुम्हारा पुत्र बनूंगा आश्वासन दे दिया मनु जी बोले पुत्र ही समझो मैं आप कथा ने ने में एक विशेषता है जिनको छोड़कर आए थे वही मांग लिया पुत्रों कोई तो छोड़कर आए थे परिवार में पुत्रों को छोड़ा परिवार को छोड़ा भगवान से मांगा भी क्या पुत्र हो जाओ इसका अर्थ क्या है? आप, आप ऐसे सोचो माताएं दही, दही मंथन करती के हैं, मक्खन इकट्ठा होता तो है तो तुरंत तुर्ण तुर्ण अपने तो हाथ से उस, उस मक्खन को इकट्ठा करके के, उसका लौंदा बनाती है हाथ में ऐसे लेकर और फिर उसी मटपन में डाल देती फिर वो डूबता नहीं है यही मैं आपसे कहता हूं श्री रामकृष्ण परमंश जी ने भी यही कहा कि कटहल को काटना बहुत कठिन है चिपकता है, है।, है। माताएं कटहल काटने के पहले हाथ में सरसों का तेल लगा ली फिर वो नहीं चिपकता मैं भी आपसे यही कह रहा हूं कि घर छोड़ा था घर में रहने के लिए लेकिन पहले घर में राग था लेकिन जब राम जी घर में आ गए तो घर में राग नहीं रहा अनुराग हो गया ये घर भगवान का और मैं आपसे तो आप कहता हूं जिस दिन ये लगे, लगे कि घर भगवान का है, है उस दिन त्याग की आवश्यकता क्या है फिर त्याग करने की जरूरत तो नहीं एक सज्जन गए घर छोड़कर बड़े प्रसिद्ध हुए उनसे एक दिन किसी ने पूछा तो वो बराबर यही कहते थे जब जाते मैं घर तेरा साल तीन महीने तीन दिन हो गए आज मैं नहीं गया ये नहीं जाने वाले भी हिसाब पक्का रखने कितने दिन से नहीं गए गए हमने उनसे कहा कि महाराज औरों के घरों में तो जाते हैं बुलाते उसी के घर में प्रेम से जाते हैं हमने कहा फिर उसी एक घर ने क्या बिगाड़ा था कहने लगे आप नहीं समझते छोड़ने के बाद अपने घर में फिर दोबारा नहीं जाना चाहिए छोड़ने के बाद अपने घर में दोबारा नहीं जाना चाहिए हमने कहा छोड़ने के बाद भी अपना घर फिर छोड़ा क्या है आप सोचो जो छोड़े हैं वो भी कह रहे हैं कि हम अपने घर नहीं जाते तो घर तो अपना ही है एक आदमी घर नहीं छोड़ रहा है वो भी अपना मान रहा है कि अपना घर हम क्यों छोड़ें? रहे और दूसरा जो नहीं गया वो भी अपना मान रहा है कि हम अपने घर में नहीं जाते फिर छोड़ा क्या है फिर तो धन्य कौन धन्य वो, वो, अपना वो अपना है ही नहीं।, नहीं ये भगवान भगवान का है। संपत्ति सब के हम हम हमारे घर में नहीं रहते हम भगवान के घर में रहते हैं क्यों भाई हम भगवान के घर में रहते हैं। अपना समझिए। एक बार हम एक किसी के घर में ठहरे थे हमारे साथ एक थे, तो हमने देखा ऊपर छत में चिपकी छिपकली बंद ही नहीं होती चिपकली ऐसी, चिपकी ऐसी देख है। तो हमारे साथ वाले ने कहा छिपकली बड़े गौर से देख रही है अपने को और छत में ही छिपकी इधर खेसकती पर अपने को देखती तो हमने उससे हंस कहा हम कहा छिपकली ये सोचती होगी कि हमारे घर में ये कौन लोग आ गए तो कहने लगा छिपकली को अपना घर क्यों लगता होगा अरे हमने कहा क्यों नहीं लगता होगा वो तो इतनी चिपकी है कि कोई आदमी चिपक ही नहीं सकता तो उसे भी तो अपना घर लगता होगा तो जैसे छिपकली को चिपकने के कारण घर अपना लगता है इसी तरह हम भी राग के कारण चिपकते हैं तो घर अपना लगता है और जिस दिन भगवान का अनुराग मन में जर जाएगा उस दिन तन मन धन सब तेरा प्रभु सब कुछ है तेरा तेरा तेरे अर्पण क्या लागे मेरा ऐसा भाव मन में जल जाए अब तो जागते सोते उठते बैठते राम जी की शरण और उन राम जी की शरण जो कोमल चित्रदीन दयाला कारण बिनु रघुनाथ कृपाला अकारण कृपा करने वाले भगवान हमें निमंत्रण दे रहे हैं और प्रेरणा करके यह कहला रहे हैं जीवन की सार्थकता इसी में भगवान से जुड़कर कर रहे ओमल चित अतिन दयाला कारण बिनु रघुनाथ कृपाला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 संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है जिसको हम परमात्मा कहते ये सब पेल उसी का है जिसको हम परमात्मा कहते ये सब बेलुसी का है क्षण भर को भी नहीं छोड़ता सदा हमारे साथ में क्षण भर भर भी नहीं छोड़ता सदा हमारे साथ में काया की सा डोरिका तारूसी के हाथ में काया की फ्वासा डोरिका तारूसी के हाथ में हंसना रोना जीना मरना सब उसकी मन का है जिसको हम परमात्मा ये सब खेल का है जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है निर्धन धनी धनी हो निर्धन ज्ञानी मूर्मूरख ज्ञानी धनी हो निर्धन ज्ञानी मूढ़ मूड़ ज्ञानी सब कुछ आदल बदल देने में कोई नहीं उसकी सानी सब कुछ आदल बदल देने में कोई नहीं उसकी सानी समझदार भी समझ सके ना ऐसा अजब तरीका है जिसको हम परमात्मा कहते ये, ये सब, सब खेल सीका है, जिसको है। जिसको तो थे थे ये सब खेल मिट्टी काली पीली हरे बन आसमान का रंग नीला सूर्य सुनहरा चंद्रमा शीतल सब, सब कुछ उसकी ही लीला सब कुछ उसकी ही लीला सबके भीतर स्वयं छिप गया सबके भीतर स्वयं छिप गया सृजनहार सृष्टि का है जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल सी का सबके भी तरफ सृजनहार सृष्टि का है जिसको हम परमात्मा कहते ये सब सी का है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 ये सब का है वो हम बल आत्मक ये सीता है वो हम अपल आत्मक ये सब खेल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 राम राम राम सीता राम राम राम सीता राम राम राम सीत राम राम सिय सिया सुमिरत राम जू समिरत श्री राम जुगल राजी राजेश जप भगत नहें विश्राम श्री सीता राम जी महाराज श्री हनुमान जी महाराज भगवान की संतों महात्माओं की बहुत ही सुंदर और मधुर चर्चा भगवान के मंगल में स्वभाव की आप श्रमण कर रहे थे और इसका अनुभव जो है स्वयं भगवान शिव शंकर ने जो है साक्षात सत्कार किया इस भगवान की जो है सुंदरशील स्वभाव का उमा राम स्वभाव जी जाना ताहीं भजंत जी भावना आना भगवान के जिस स्वभाव को जो है अच्छी प्रकार इसने जान लिया जिसको ज्ञान हो गया बोध हो गया सिवाय भगवान के जो है भजन के उसको कुछ अच्छा भी नहीं लगता और वास्तव में है ऐसे ही प्रसंगों के माध्यम से के जो है भगवान के लिए शील स्वभाव का जो है बोध ज्ञान यहाँ प्राप्त होता है और जब तक जो है भगवान के हम शील स्वभाव को नहीं जानेंगे पहचानेंगे तब तक जो है भगवान के शील चरणों में अनुरक्ति अनुराग नहीं होगा बहुत सुंदर भाव आप श्रवण कर और इसका जो है इस स्वभाव का जो है शील स्वभावन की, की सुंदर विस्तृत चर्चा जो है हम आगामी आने वाले जैसे तीन बैठकों में हम श्रवण करवाएंगे महाराज जी के मुकार से सबसे कर और प्रार्थना करूँगा चरणों में समय पर पधारे और ऐसे जो है भगवान के जो है मंगलमय स्वभाव और भगवान के शील स्वभाव तभी तो जो है भगवान सभी जो जो है। जो, है। को जो है। राजा रूप होने के तो लिए जो इच्छा करते हैं ताकि, ताकि जो है भगवान भाव अच्छा और शीर से जो है सभी प्रसन्न रहे ये जो है अयोध्या प्रवासियों को जो तो कल जो तो है विशेष हमारे जो तो है इस 19वां जो है सुंदरकांड का वार्षिक उत्सव का जो है प्रारंभ जयंती दिवस है और इस उत्सव को जो है हम बहुत उत्साह और भाव के साथ मनाने के जा रहे हैं इसी ही उपलक्ष में जो है कल जो है बहुत भव्य कार्यक्रम रहेगा 21 रामचरितमानस के अखंड पाठ विभिन्न यजमानों के द्वारा जो है रखे जाते हैं रखे जाएंगे और उन यजमानों के चरणों में कर प्रार्थना यदि जो है लिस्ट मेरे पास आ चुकी है और लिस्ट सूचना पट पर भी लिस्ट लग गई है सभी ने अपने नाम भी पढ़ लिये होंगे समय क्यों खराब करूं? तो कृपया जो जजमान है उनके चरणों में प्रार्थना करूंगा ठीक साढ़े सात बजे आ जाए और पूजन गणेश जी का पूजन प्रारंभ करने का उपरांत है श्री राम चंद्रमानस के अखंड पाठों का जो है प्रारंभ होगा और प्रांज है भगवान की जो है मंगलमय चरित्र साढ़े आठ से जो है ग्यारह बजे तक महाराज जी के मुखार से हम श्रवण कर पाएंगे और रात्रि को जो है कल जैसा कि हमारा जो है यह वार्षिकोत्सव का जो है दिन है प्रातः काल जो है महाराज जी जो है श्री हनुमान जी का जो है परम पवन मंगलमय चित्र जिनके माध्यम से हमें भक्ति प्राप्त होती है उन हनुमान जी का जो है श्री और रात्रि को जो है विशेष हनुमत चर्चा होगी तो कृपया सभी जो है सभी कार्यक्रम में बार बार कि जो है समय पर पधारे और अपने जीवन को मंगल में बनाए ऐसी अब महाराजी सुबह हुई अब अवश्य आपसे कराएंगे महाराजी का चरण प्रार्थना सच्चिदानंद भगवान की श्री हनुमान जी महाराज की प्रधान जी, प्रदान जी।